के प्रति मेरी क्रांतिकारी योजना अच्छा माना कि तुम अनुभव करते हो पर पूछता हूँ क्या केवल व्यर्थ की बातों में शक्ति क्षय करके इस दुर्दशा का निवारण करने के लिए तुमने कोई यथार्थ कर्तव्य पथ निश्चित किया है क्या लोगों की भर्सना न कर उनकी सहायता का कोई उपाय सोचा है क्या स्वदेशवासियों को उनकी इस जीवन नाम जीवन मृत अवस्था से बाहर निकालने के लिए कोई मार्ग ठीक किया है क्या उनके दुखों को कम करने के लिए दो सांत्वनादायक शब्दों को खोजा है यही दूसरी बात है किंतु इतने ही से पूरा ना होगा क्या तुम पर्वताकार विघ्न बाधाओं को लांघकर कार्य करने के लिए तैयार हो यदि सारी दुनिया हाथ में लंगी तलवार लेकर तुम्हारे विरोध में खड़ी हो जाए तो भी क्या तुम जिसे सत्य समझते हो उसे पूरा करने का साहस करोगे यदि तुम्हारे पुत्र कलत्र तुम्हारे प्रतिकूल हो जाए भाग्यलक्षी तुम लक्ष्मी तुमसे रूठकर चली जाए नाम की कीर्ति भी तुम्हारा साथ छोड़ दे तो भी क्या तुम उस सत्य में संलग्न रहोगे फिर भी क्या तुम उनके पीछे लगे रहकर अपने लक्ष्य की ओर सतत बढ़ते रहोगे जैसा कि महान राजा भरतिहरी ने कहा है चाहे नित निपुण लोग निंदा करें या प्रशंसा लक्ष्मी आए या जहाँ उसकी इच्छा हो चली जाए मृत्यु आज हो या सौ वर्ष बाद धीर पुरुष तो वह है जो न्याय के पथ से तनिक भी विचलित नहीं होता निंदंतु नीति निपुणा यदि वा स्तुवंती लक्ष्मी समतुवा यथेष्ट अद्य मरणमस्तु युगांतरे वा नाजात पथ प्रचलती पदम न धीरा नीति क्या तुमने ऐसी दृढ़ता है बस यही तीसरी बात है यदि तुम में ये तीन बातें हैं तो उनमें से प्रत्येक अद्भुत कार्य कर सकता है तब फिर तुम्हें समाचार पत्रों में छपवाने की अथवा व्याख्यान देते हुए फिरते रहने की आवश्यकता ना होगी स्वयं तुम्हारा मुख ही दीप्त हो उठेगा फिर तुम चाहे पर्वत की कंदरा में रहो तो भी तुम्हारे विचार पर्वत की चट्टानों को भेद बाहर निकल आएंगे और सैकड़ों वर्ष तक सारे संसार में प्रतिध्वनित होते रहेंगे और हो सकता है तब तक ऐसे ही रहें जब तक उन्हें किसी मस्तिष्क का आधार न मिल जाए और वे उसी के माध्यम से कार्यशील हो उठे विचार निष्कपटता और पवित्र उद्देश्य में ऐसी ही जबरदस्त शक्ति है